एवं श्रुति कूटस्थम बुद्धियाविच्य दर्शि श्रुति प्रमाण युक्ति के द्वारा बुद्धियादी से कूटस्थ को पृथक विवेक करके दिखा करके पुराणेशवेकृत दि पुराणों में भी कूटस्थ का विवेक क्या गया कहते हैं वृत्ते साक्षितया वृत् बुगुत्सायां तथास्मुत्मस ज्ञान वस्तुस्तु तथा ज्ञान वर्तने से पाठ है कहीं आभाषा ज्ञान वर्तुना अर्थ लेना और बुभूसायाम के स्थान तो पर बुभुसाया तथा ऐसा भी पाठ है वृत्त है साक्षतया वृत्ति अंतकरण के परिणाम वृत्ति है काम क्रोध इच्छा सुख दुखादि वृत्ति के साक्षी रूप से थ वृत्ति प्राग भाव से साक्ष वृत्ति उत्पत्ति के पहले वृत्ति का प्रागभाव रहता है वृत्ति प्राग का भी साक्षी है वृत्ति का साक्षी वृत्ति प्राग का भी साक्षी रूप से है। बुगुस्साया तथा बुभुसायान बुभुस्सा होने पर बुद्ध मिचा बुभुस्सा होने पर भी वहां भी साक्षी रूप से अज्ञोस्मी अज्ञोस्मी अनुभव होता है अनुभव जो होता है अनुभव मान अज्ञान वस्तु न आभाषा ज्ञान वस्तु न आभास रूप अज्ञान वस्तु न ऐसे अनुभव मान अज्ञान साक्ष अज्ञोश्मी अज्ञ्मी कहे तो ज्ञान का अनुभव हुआ अज्ञान वस्तु न कहीं पाठ आभा ज्ञान वस्तु न कहे तो आभास रूप ज्ञान आभाष ज्ञान कौन से वस्तु तो ज्ञान नहीं अज्ञान है उसका भी साखी है अज्ञान का भी साक्षी है इच्छा भूसा का भी साक्षी है किसी भी वृत्ति का वृत्ति प्राग भाव का साक्षी है कूटस्थ काम आदि वृत्ति सत्याम काम क्रोधादिवृत्यु होने पर तब साक्षित तो उत्पत्ति होने के बाद उसके साक्षी रूप से कूटस्थ है और वृत्तिदयाद पूर्व वृत्ति की उत्पत्ति के पहले तत्प्रागभाव साक्षित होना वृत्ति के प्रागुभाव के साक्षी रूप से स्थित है और आगे बहुत सांसा है जिज्ञासा ज्ञात इच्छा जिज्ञास सत्यासा पर साक्षी तो भूसाखी पूर्वम तथ्योस्मी अनुभव होता है अज्ञान अज्ञान का भी साखी है साकी तो शिव ठति अज्ञस्मी आभास ज्ञान तो आभास ज्ञान कहीं आभास अज्ञान आभास ज्ञान कहें तो अज्ञान तो अज्ञान वस्तु तो का साक्षी साक्षी शिव ही हे वही कूटस्थ हे ज्ञानवस्तुना असत्यालन असत्याल सत्यज्य तो साधक्रूप सदा प्रेमास्पदत्वतः सदा प्रेमास्पदत्वतः वस्तु का आलंबन है अधिष्ठान है जो असत्य का अधिष्ठान होगा सत्य ही होगा जितने आश्रित है अध्यक्ष है सब असत्य है उनका अधिष्ठान सत्य है असत्य के आलंबन होने से सत्य है, सर्वज से साधकूप सब जड़ का प्रकाशक होने से स्वयं रूप होगा स्वयं जड़ होगा तो प्रकाशक नहीं होगा घट जड़ है वो किसका प्रकाशक होता है नहीं, नहीं होता सब जड़ का प्रकाश होगा तो चिद होगा और सदा प्रेमास्पद त तो तो आनंद रूप आके के साथ संबंध सदा प्रेमास्पद प्रेम का विषय है अत्यंत निरत से प्रेम का विषय अपना स्वरूप इसलिए आनंद रूप है कि कुटस्थ का स्वरूप बताते हैं सत्य है चिद है सत्यम चिद्रूप ज्ञान है और आनंद है सच असत्य जगत आलंबन आलंबन कार्यक्रम असत्य आलम्बन के आलम्बन है अधिष्ठान है सत्य अधिष्ठान होने के कारण सत्य सत्य ही अधिष्ठान होगा जड़ से सर्वस्व साधकत् तो अभिभाषक प्रकाशक सब जड़ के साधक अभिभाषक प्रकाशक होने से कि रूप है चेतन ज्ञान रूप है सर्वदा प्रेम विषय तो आज आनंद रूप प्रेम का विषय उनसे आनंद रूप है आनंद रूप सर्वाथ साधक हेतु साधव संपूर्ण शिव संगीत साधक आनंद रूप पूर्वश्लोके साथ सदा प्रेमास्पदत्व तो आनंद रूप है सर्वार्थ साधक हेतु न सर्व संबंध संपूर्ण सर्वार्थ साधक ने पहले कहा था सर्वार्थ साधक कैसे होगा सबके साथ हो संबंध नहीं होगा तो उसका प्रकाशक होगा नहीं होगा। सब सबके साथ संबंध होता है तो सर्वार्थ के साधक प्रकाशक के कारण सर्व सम्बंध सबके साथ संबंध होगा और सबके साथ संबंध होगा तो परिचन्न होगा संपूर्ण हो जाएगा सर्व संबंध पर संपूर्ण, पूर्ण है शिव संगीत शिव नाम से कहा गया वही कूटस्थ तत्व तो है, सर्व संबंध संपूर्ण निव संगीत वही शिव कूटस्थ हे सर्वास न सब अर्थ के प्रकाशक होने से सर्व संबंधित आदि सर्वसंबंधी और सर्व संबंधी होने से संपूर्ण इसे कहा जाता है अत्यदम अभिप्रेतम अनुमान से सिद्ध करतेमा श्लोक में विमत शिव वृत्ति भिदेदी यदृत्या में आया था पृथ्वी इतर भेदवती ग यदि तरह अभिद्य न तद गंधवती जलम केवल व्यक्ति अनुमान है जिसने तर्क में न्याय में लक्षण करते हैं लक्षण का प्रयोजन है व्यवहार लक्षणों का प्रयोजन भेद और व्यवहार भेद ज्ञान है लक्षण से भेद ज्ञान होता है लक्षणों के हेतु बनाना पड़ता है लक्ष्य होगा पक्ष लक्षणों हेतु बनाना साध्य होता है इतर भेद जैसे पृथ्वी का लक्षण क्या है गंधवत्व आगे क्या करेंगे पृथ्वी को पक्ष बनाओ पृथ्वी इतर भेदी इतर भेद इतर मतलब अन्य पृथ्वी से कितने द्रव्य पूरा है पृथ्वी को छोड़ेंगे आठ द्रव्य आठ द्रव्य और बाकी द्रव्य को छोड़नेता और पदार्थ कितने सात में से द्रव्य को छोड़ने तो और सात रहेंगे छह रहेंगे अभाव को छोड़ देंगे तो पांच होगा अभाव को बुलाएंगे तो छह होगा आठ द्रव्य और पांच तेरह अभाव को मिलाएंगे तो चौदह इस तरह में आ जायेंगे उनसे भिन्न है पृथ्वी इतर भेद हो गया साध्य हेतु क्या गंधवत्वा गंधवत्व तो हेतु करेंगे तो यहाँ अन्य व्याप्ति नहीं मिलती है अन्य के लिए दृष्टान्त होता है यत्र हेतु तत्र साध्यत्र धूम तत्र बनी यथा महानस जहाँ गंधे है इतर भेद पृथ्वी पक्ष हो गयी पृथ्वी को छोड़कर गंध का ही है नहीं तो दृष्टान नहीं मिलता है दृष्टान्त अन्य दृष्टान नहीं मिलने से व्यक्ति दृष्टान्त करते हैं? जो इतर भिन्न नहीं है वो गंध वाला नहीं है यदि इतर नीत नंधवत यथा जलम जल इतर में है या इतर से भिन्न है इतर से भिन्न है नहीं इतर भिन्न नहीं है तो उसमें गंध भी नहीं है में गंध है इसलिए इतर भेद रहेगा ऐसे अनुमान करते हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ केवल व्यक्तिक अनुमान देखो शिव शिव कुटस्थ को पक्ष बनाया विमत क्यों वो वो है तो को वो से भिन्न है अथवा उसमें से कोई एक है तो शंका अन्य कहेंगे कोई कुटस्थ शिव को अलग है ही नहीं सिद्धांत कहेगा अलग है ऐसे विवाद उनसे पक्ष बनाए शिव को साध्य करेंगे वृत्ति आदि भिद्यते वृत्ति भेद वृत्ती से भेद रहेगा वृत्ती से भिन्न है शिव खेतु तो क्या है वृत्ति आदि जो साक्षी होता है वो साक्ष्य से भिन्न होता है होता है। अब जिसको देखते हो दृष्टि से आप हो साक्षी होने से साक्ष्य से भिन्न है व्यक्तर के व्याप्ति बताते जो वृत्ति आदि से भिन्न नहीं है वृत्ति आदि के साक्षी नहीं है जैसे वृत्ति स्वयं वृत्ति आदि से भिन्न है वृत्ति के साक्षी है नहीं यदि आदि से भिन्न नहीं है वो वृत्ति आदि की साक्षी नहीं जैसा आदि ये व्यक्त के दृष्टांत हुआ इसे क्या सिद्ध होगा जो कूटस्थ है शिव आदि से हिन्न है आगे दूसरा अनुमान बेमतः सत्य वही जो अधिष्ठान है सत्य भवि तो सत्य तो साध्य है।, है तो क्या है मिथ्या अधिष्ठान जो मिथ्या का अधिष्ठान होगा वो तो मिथ्या होगा नहीं, नहीं मिथ्या हो तो उसका भी अधिष्ठान हो जाएगा मिथ्या... सब मिथ्या का अधिष्ठान होने से सत्य होना चाहिए उसमें अधिष्ठांत असत्य रजत अधिष्ठान शुक्तिवत रजत सुक्ति में रजत कभी धांति से दिखता है और सत्य उसका अधिष्ठान सुक्ति जैसे सत्य है ऐसे सब के जगत का अधिष्ठान सत्य ही होगा एक अनुमान हो गया और एक अनुमान देखो विमत रूप ये दो तीन श्लोक में आएगा सब का यह अनुमान जो कुटस्थ है वो चिद रूप है विमत शब्द से इस कूटस्थ को लिया चिद रूप तो साध्य किया हेतु तो जड़ मात्रा उत्त मात्र का से सकल सकल जड़ का प्रकाशक होने से चिदरूप है वो भी दृष्टान्त नहीं मिलेगा अन्य दृष्टान्त इसलिए व्यक्ति की व्याप्ति दिया कैसे रूप न सर्व तर्वम जड़ाभाषक नूप नहीं होगा वो सब जड़ का प्रकाशक नहीं होता है जैसे घट घट सब जड़ का प्रकाशक है नहीं क्यूँकी चिद रूप नहीं सब का प्रकाशक नहीं जब सबका प्रकाशक होगा वह चिद होगा विमत परमानंद रूप ये और एक अनुमान परमानंद रूप है, है तो क्या पर्मास्थ पर्मास्थ है परम प्रेमास्पद होता परमा परम निर से प्रेम का विषय है यहाँ भी के जो परमानंद रूप नहीं होता है और परेमास्पद नहीं होता है जैसे घटादी घटादी घट प्रेम का विषय है निरतृतिश प्रेम विषय है निरतृतिश प्रेम का विषय नहीं होता है और आत्मा निरत प्रेम का विषय है तो क्या चीज होगा परमानंद रूप और एक अनुमान विमत परिपूर्ण सर्व संबंधित तो गगन बत सर्व संबंधी है वो परिपूर्ण होगा नए के लोग जैसे मानते गगन को विभू मानते है विभुत सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्त सब मूर्त के साथ संबंध होने से विभु है जैसे आकाश पूर्ण है सर्व संबंधी होने के कारण इस प्रकार कुटस्थ आत्मा भी सर्व संबंधी होने से परिपूर्ण होगा अच्छा सर्व संबंधी कैसे सिद्ध हुआ सर्वाथ साधक सर्व संबित्व सर्वाथ साधक सब अर्थ का साधक प्रकाशक सबके साथ यदि सब संबंध नहीं होगा तो अर्थ का प्रकाश कैसे होगा इसलिए अनुमान कर दिव्य मत सर्व संबंध वन सर्वाभिभाषकवा सर्व संबंध को साध्य किया कूटस्थ में है तो सर्वाभाषकत्व यहाँ भी व्यक्त है जो सर्व संबंध वाला नहीं है वो सर्व का भी नहीं होता है यह सर्व सम्बन्ध भा वह सर्वाभाष की भी नवती यथा दीप आदि दीप सबका प्रकाशक है नहीं सबका नहीं।, नहीं कुछ का प्रकाश का प्रकाशक नहीं जो सबका सर्व संबंध नहीं दीप का संबंध सब वस्तु के जड़ वस्तु सारा ब्रह्मांड में जितने के साथ संबंध है सबका प्रकाशक नहीं और जो सर्व प्रकाशक होगा वो सर्वसम्बन्ध होगा सर्व संबंध होने से क्या सिद्ध होगा परिपूर्ण सिद्ध होगा तो ये सिद्ध हुआ सर्वंध होते हैं संपूर्ण शिवसित ये तो श्लोक में कह दिया इसमें ये अनुमान विवक्षित अभिप्रेत है उसको करना अनुमान बता दिया सर्व संपूर्ण पुराण वाक्य से तात्पर्य आह जो पुराण वाक्य उदास हैं उसका तात्पर्य कहते हैं ये शव पुराणे स्वरूप कूटस्थ प्रवेचि जीवेशत्वादिहित केवल सप्रभ शिवस्त शैव पुराण शिव संबंधी पुराण में कुटस्थ प्रचित प्रकर्षण विवेचित सबसे पृथक बताया कैसे बताया जीव सत्व आदि रहित जीवत्व ईश्वत्व तो आदि रहित है और शिव है जीव नहीं ईश्वर नहीं ईश्वर तो माया विशिष्ट में रहता है ये तो कूटस्थ शुद्ध चैतन्य है निपाधिक है इसमें ईश्वरत्व नहीं जीवत्व नहीं अल्पज्ञ रहेगा नहीं सर्वज्ञ सर्वज्ञ में नहीं रहेगा सर्वज्ञ तो किस में रहता है माया विशिष्ट ईश्वर में जिसमें ईश्वर नहीं उसमें सर्वज्ञ रहेगा सर्वज्ञ तो सर्वशक्त कुछ नहीं निरवय निष्क्रिय शुद्ध चैतन्य है माया रहित है माया विशिष्ट होगा तो ईश्वर होगा उसमें सर्वज्ञ है केवल सव स्व प्रकाश शिव है उसको शिव शब्द से कहा गया इतम प्रकार संहिता है जीवेश्वर आदि कल्पना रहित जीवत्व कल्पना रहित केवल कहा तो अद्वितीय सभ स्वयं प्रकाश है चैतन्य रूप शिव कूटस्थो विवेचित ही कुटस्थ है उसको शिव शब्द से कहा गया विवेचित पृथ्व कर कहा गया जीवत्व जीव तो, तो नहीं ईश्वर तो कैसे नहीं रहेगा आशंका करते जीव ईशत्वादी तो रही तुत तो जीव ईसत्व तो आदि कुछ नहीं उसमें सर्वज्ञ तो नहीं मना कर दिया कुत इतना शो शुक्त तय माई प्रदर्शन आदि इतिहा जीव तो ईश्वर तो दोनों माय का है माया से ही हैीवत ईश्वर तो, तो पार्थिक नहीं है गया। माया भाषे नीवेशयि काम भवतुंभव माया, माया, <coughs> माया करोति जीवो ईश्वर आभा से करते माया में कहा गया इसलिए क्या सिद्ध तौ तो जीवेश माई कही है दोनों जीव ईश्वर स्वच्छ काच वो सच्चा है काम्भ काच से घट बनाएंगे अन्य घट से स्वच्छ होगा होगा इसी प्रकार होने है तो पृथ्वी का कार्य होने पर भी और माईक होने पर भी देहाद से विलक्षण है जीवात्मा ईश्वर माई का तो है देहाद भी माई का है होने पर भी जीव और ईश्वर ये सच्चा है जिस प्रकार काच पृथ्वी का ही कार्य है घटके का कार्य घट की अपेक्षा है ठीक है माया के कार्य पर भी देहादि से विलक्षण है जीव तो है, न करो माया चिद्या उत्तर तो अपने उपनिषद में कहा गया आभा से न जीव ईश्व करोती जीव ईश्वर जनों को आभा करती माया माया च अभिद्या स्वयं स्वयं ही माया अभिद्या हो जाती है अज्ञान लेकर अविद्या विक्षोभ प्रधान को माया शब्द से कहते ही है माया विद्या प्रतिपा दिदा हो शुद्ध सत्य प्रधान हो तो माया नाम कर दिया मलिन सत्य प्रधान उपाधि को अविद्या शब्द से कहा एक ही है वो तो अलग अलग भेद करके ईश्वर की उपाधि माया जीव के लिए अविद्या माया विद्या हो चिदा में प्रतिबित चिदाभाष एक अविद्यास हो दोनों माई कही है उपाधि में वक्षण है दर्पण स्वच्छ हो टेढ़ा हो प्रतिबंब पार्थिक आभा ही दोनों है एक माया में आभास एक अविद्या आभाष है दोनों माई कहे तो तो जीव तो ईश्वर तो दोनों प्रतिपादी भाव जीव ईश्वर आदि जितने पदार्थ है सबका लक्ष्यार्थ शुद्ध है घटपट आदि भी जितने वस्तु है उनका लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य अधिषण सत्य है और वाच्यार्थ जीव का जो वाच्यार्थ है ईश्वर का वाच्यर्थ दोनों कल्पित है ये समझना जीव ईश्वर जो कल्पित है वाच्यर्थ कल्पित है लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य है माईकोर देहादि भी विलक्षण नदी जीव ईश्वर दोनों माईक हो गए तो देहादि पत्थर से विलक्षण नहीं होना चाहिए ये भी माई का तो है ऐसा से उत्तर देते हैं पार्थिवत्व तो अभिशेष भी काज कुंभ से दियो एलक्षणम इव अन्य पीछे काज से, से कुंभ बनाया मिट्ट से घटा बनाया पार्थिव कौन है दोनों पार्थिव है।, है दोनों के केवल पार्थिव कौन है दोनों दोनों पार्थिव होने पर भी काज के कुंभ घट से स्वच्छ है पार्थिवत्व अभिशेष भी समान होने पर भी काज कुंभ से घटाधिशणम इव का चे से बनाया गया कुंभ घटा आदि दीवार आदि से विलक्षण होता है पार्थिव होने पर भी ठीक इसी प्रकार माई को होने पर भी देहा आदि पाषाण आदि से भिन्न है जीव ईश्वर माई को होने पर भी स्वच्छ उच कुंभ बचस तो तो ननु घट काज कुंभ आरभ कृद विशेष और भेदास आरम्भ पृथ्वी और काज कुंभ का आरंभक पृथ्वी दोनों सामान भेद नहीं काज कुंभ आरंभ हुआ और वो घट आरंभ हुआ तो दोनों को तोड़ को चून्न कर दो समान देखा दोनों भेद है मृद विशेष और दोनों का भेद है का आरम्भ को स्वच्छ है और घटक का को स्वच्छ नहीं दोनों तब भेद है विलक्षण उचित विलक्षण होना चाहिए तो जगत जीव ईश्वर भेद है तो जगत जीव ईश्वर जितने सब है सबका है तो आया एक ही है एक हमसे तयोर जगत विलक्षण अनुचितम तो फिर जगत का जो कारण है जीव ईश्वर का कारण वही माया है तो फिर दोनों जीव ईश्वर जगत से क्या विलक्षण एक प्रकार होना चाहिए जैसे जगत तो ऐसे जीवेश्वर होना चाहिए इतिहास कहते अन्नजन्योर देह मनसोर यथाव लक्षण तद्वत इतिहास। देह भी अन्नजन्य ही, मन कभी भी अन्नजन्य कहा क्यूँकी अन्न बुद्धि अन्न खाने पर ही मन स्थिर रहता है वो अन्नमयम सौम्य मन आया में तो शंका क्या अन्नमय मन केस निश्चय होगा तो बोला प्रत्यक्ष कर्ण जी चाहते हो जो आचार्य कहते से एक एक ग्रास भोजन कम करो एक ग्रास भोजन क्या कम क्या पंद्रह लग ग्रास खाते एक कम किया और एक कम किया ऐसे कम तो करते पंद्रह सोलह दिन के बाद कहते आओ बेटे वेद सुनाओ जो याद किया है पंद्रह दिन कितने खाया एक कितने खाया उसके पहले कितने खाया था दिन भर दो इतने ताकत है सदी में कुछ अब स्मरण नहीं होता है कुछ भार नहीं होता है मतलब कोई ना भी खाने उधर फिर थोड़े थोड़े थोड़ खाने लगा फिर पंद्रह दिन के बाद तो अभी सुना सुना दिया अन्न मन के सहायक है ना, मन भोजन नहीं करे तो अन्न मन काम करे पूरा एक दिन उपास नहीं दो चार दिन उपास कर देखो मन क्या काम करता है तो इसमें सिद्ध किया अन्नजन्य है अन्नजन्य होने पर भी यद्यपि मन अपचकृत पांच महाभ से बनता है इस प्रक्रिया में कहा गया है फिर अन्न उसका वर्धक होता है उसके सा, सामर्थ्य क्रिया करने के लिए अन्न कारण है तो अन्न जन्य कहा गया सूची में फिर देहा मन में वैलक्षण है मन स्वच्छ है देह की विषय इसलिए मन में प्रतिम्ब होता है स्वच्छ है यथा विलक्षण तदव उसी प्रकार विलक्षण है जगत की अपेक्षा जीव अन्नज मनो देहां यदत मयिकावस्वी ग अन्नाजन्य मनो यद स्वच्छ देह से स्वच्छ है मानो यद जिस प्रकार अन्नजन्य मानो देह से स्वच्छ है देहा अन्नजन्य है क्या तदव तथे बताऊ तभी तो कहू जीवर तथे बताऊ उसी प्रकार जीवर जो नहीं माई को माई को होने पर भी सर्वस्मा स्वच्छता दोनों माई को होने पर भी अन्य सबसे स्वच्छ को प्राप्त किया दोनों ने स्वच्छ होगी सत्य है जीव ईश्वर अन्य सबसे स्वच्छ है माई का होने पर भी जिस प्रकार अन्न जन्य मानो देह से स्वच्छ है अधिष्ठान चिद्र पे है में अध्यक्ष सब कुछ है माईक हो गया जीव ईश्वर ठीक है जीव ईश्वर स्वच्छ मान लो के में से बनाया गया कुंभ सच्चा है वो चेतन है नहीं नहीं है जैसे स्वच्छ होने पर भी काच कुंभ चेतन नहीं है ठीक है जीव ईश्वर को स्वच्छ मान लो कि चिद्रप क्यों होगा कांच रूप होता है तो इस प्रकार का शंका करते भगवो तो कांच आदि बो तो आदि के समान जीव ईश्वर दोनों स्वच्छ हो जाए चित्तम तो कुछ चेतन कैसे होगा इतना संख्या अनुभव आदित्य अनुभव होता है किसे होगा कोई कहेगा वन्नी क्यों गर्म है और कोई पदार्थ तेज को छोड़ो और कोई गर्म है तो कोई गर्म नहीं तो वन्नी क्यों गर्म क्यों गर्म नहीं अनुभव करके देख लो ठीक है इस प्रकार क्यों है अनुभव होता है चिद्रुप्य चित्ते नकाशनाथ सर्व कल्पना शक्ताया माया दुष्कर चित्ते एव प्रकाशनात् संभाव्य जीवेश्वर जीवेश्वर जो चिद रूप है संभव है क्योंकि चित्त न एव प्रकाशनाथ चिद्रूप से ही प्रकाशन होते हैं अपने आप को देखो चिद से मालूम होता है या जड़ रूप से चिदूपत्व प्रकाशनाथ चित्तम एवं क्या कैसे हुआ का कुंभ तो चेतन जितने दीवाल में पत्थर है तो आजकल पत्थर मारे वाले पत्थर लगाते बड़े सुंदर चकमक होता है चेतन आ जाता है नहीं, नहीं।, नहीं। तो फिर ये जीव ईश्वर यदि माई कहे तो चेतन क्यों होगा कहते तो सर्व कल्पना सकता है माया दुष्कर्म नहीं ये मिस्त्री नहीं चेतना बना सकते दीवाल में और सब कल्पना सारा ब्रह्मांडो को कल्पना करने वाले जो माया उसके लिए दुष्कर्म जीव ईश्वर को चेतन बनाने के लिए वो सर्वकल्पना सबका है माया के लिए कोई दुष्कर्म नहीं है छिद्रुपत्व प्रकाशन माई को अनुपन्नम तो चिद्रुपत्व प्रकाशन क्यों होता है माई कोने को से कब तो इसमें तस्या दुर्घटकारी तो उसका नाम तो माया है जो दुर्घटकारी जो नहीं संभव उसको बना देने से दुर्घटकारी और जो संभव उसको बनाने से जो दुर्घट माया होगा जादूगर देखा कलम को छिपा देगा फिर दिखा दिया तो देखो कलम है। कोई जादू उसको कहीं? कोई कलम को रख दिया देखो ऐसे छिपा दिया क्या देखो मेरे हाथ में आ गया ये क्या जादू कोई कहेगा कुछ नहीं हो फिर दिखा दो सब तो तो जादू है दुर्घटकारी तो ही माया का है लक्षण इसलिए माया ऐसे जो नहीं होना चाहिए वो बनाकर दिखा देती है गर्मी कहाँ से आई किसी पदार्थ में उष्ण स्पर्श नहीं कहीं तेज उष्ण स्पर्श कहाँ से आया कहाँ था तेज को छोड़कर कारण में कहीं उसने स्पर्श है नहीं तो कहाँ से आ, ये कहा से आया और पूछना नहीं जैसे बना है अनुभव होता है गंधपुरी कहा से आया कहा से, से आया क्या अध्यक्ष से आप अपने आप स्वप्न में सोते समय सारा प्रपंच स्वप्न में देखते हो ना नहीं, नहीं। कहाँ से आता है सब ऐसा है कोई कुछ ऐसे दिखता है केवल इसी प्रकार माया से देखा देती है चेतना भी है ओ। संभाजन प्रकाशना तो प्रकाश का को तो कोई क्रिया नहीं है वो ऐसे रह करके ही प्रकाश है कुछ करनेते है कूट रूप तिष्टी कहेंगे क्रिया करेगी तिष्टी कुछ नहीं और स्वयं प्रकाशमान है और स्वयं प्रकाश का लक्षण क्या चित्तम क्यों स्वयं प्रकाश मान्यता इतर प्रदासक वही है वो प्रकाश रूप स्वयं ही स्वयं प्रकाश रूप होने से कोई उसके पास आ जाएगा तो वो प्रकाशित हो जाएगा उसको कुछ करना पड़ेगा सूर्य किरण है और सूर्य प्रकाश है वो कोई ले कर रखा तो प्रकाश हो जाएगा इस प्रकार उसके सम्धि मात्र से उसके पास जो रहेगा प्रकाशित हो तो जाता है ज्ञान रूप प्रकाश है ये आलोक रूप प्रकाश नहीं ज्ञान रूप प्रकाश सिद्ध रूप